आदरणीय सन्यासी गण उपस्थित आर्य भद्र पुरुषो पूजा की योग मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचार्य तो अपना क्या चल रहा था तो जो चल रहा था उसी को चलाए विशेष तो सब विशेष ही है अपना प्रसंग चल रहा था कि धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से जो वेदांत के ग्रंथ हैं और उनमें भी जो विशेष रूप से शंकराचार्य के द्वारा जिन पर व्याख्या है शंकर भाष्य है गीता का भाष्य है उपनिषदों के भाष्य हैं, तो शंकराचार्य जी ने जिन पर भी अपनी लेखनी चलाई है वो अपने पूर्व संस्कारों के द्वारा कुछ विचारों का भी उसमें समावेश कर दिया है उनके गुरु थे गौणपाद आचार्य, तो उनका जो सिद्धांत था उसी सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने अपने ग्रंथों में किया फिर उनके पीछे एक लंबी धारा चली इस विचारधारा की और बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण हुआ और वो उनका जो सिद्धांत शंकराचार्य जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया कि ब्रह्म ही सत्य है ब्रह्म ही जीव बन जाता है ब्रह्म में अविद्या होती है तो जीव बनता है और जब ब्रह्म जीव जीव की अविद्या नष्ट हो जाती है तो जीव ब्रह्म बन जाता है इस तरह के अटपटे सिद्धांतों को सुनते समय तो बड़ा अच्छा लगता है रोचक भी लगता है लेकिन शंकराचार्य जी ने वेद के ऊपर कोई बहुत परिश्रम नहीं किया ऐसा तो ठीक है कि स्वाम, स्वामी जी के कथनानुसार वो वेद किस पाठशाला स्थापित करना चाहते थे लेकिन उनका शरीर छूट गया बीच में वो एक अलग प्रश्न है लेकिन फिर भी वेद के ऊपर उन्होंने शायद बहुत ज्यादा इस तरह का परिश्रम नहीं किया जैसा कि उन्होंने गीता में उपनिषद में और वेदांत के ऊपर परिश्रम किया वेदों पर वो विचार करते तो शायद अपने सिद्धांत को बदल सकते थे और फिर भी उनके ग्रंथों का मनन करने पर भी कहीं कहीं ये स्थल दिखाई पड़ते हैं कि कहीं कहीं वो ब्रह्म और जीव और संसार को अलग मान लिए ऐसा कहीं कहीं आता है और इसके संबंध में अगर आप कभी पढ़ें या पढ़ने का अवसर मिले तो स्वामी विद्यानंद जी की पुस्तक है क्या शंकराचार्य अद्वैतवादी थे कृष्ण को बना करके और फिर पूरी पुस्तक का उन्होंने लेखन किया स्वामी विद्यानंद जी तो उन्होंने संपूर्ण ग्रंथ में शंकर भाष में या गीता में या उपनिषदों में जहां जहां भी इस तरह के स्थल उनको लगे कि यहां पर त्रैतवाद को शंकराचार्य जी ने दबे दबे स्वीकार किया है दबे पांव स्वीकार किया है तो वहां पर नहीं, पदे पदे और होता है दबे पाव यानी डरते डरते स्वीकार किए जैसे एकदम ज्यादा आदमी खोल करके बोले कि थोड़ा डर करके बोलता है तो स्वामी दयानंद जी इस देश के ही नहीं अब अप, अभी तो संपूर्ण विश्व के एक ऐसे मार्गदर्शक थे कि जिन्होंने एक नई व्याख्या कर डाली वेदांत के ऊपर नई व्याख्या पुराणों के ऊपर एक नई व्याख्या वेद के ऊपर एक जो पुरातन व्याख्याएं थी उनको झकझोर करके और एक नई व्याख्या का मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत किया स्वामी जी के आने से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि जीव और ब्रह्म अलग अलग है प्रकृति अलग है सोचा होगा तो वो हमारे पास उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है सोचा भी अगर होगा तो हमारे पास उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है फिर भी अगर आर्ध ग्रंथों को हम उठा करके देखें जैसे महर्षि कपिल हैं, कड़ाद हैं और पतंजलि हैं, व्यास हैं, तो इनमें बहुत सारे ऐसे स्थल आपको मिलेंगे जहां पर तीनों की अलग अलग सत्ता को कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं परोक्ष रूप से उन्होंने स्वीकार किया तो स्वामी जी यहां पर जो चर्चा चला रहे हैं अपने व्याख्यान के माध्यम से वो कहते हैं कि ये जो तत्व जो वाक्य है पहली बात तो सप्ताह प्रकाश में ये जो चार वाक्य है अहम ब्रह्माष्मी तत्वमसी प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म ये अलग अलग उपनिषदों के हैं और अलग अलग उपनिषदों का है तो स्वाभाविक है उनका प्रसंग भी अलग अलग ही होगा उनका संदर्भ उनके प्रकरण भी अलग अलग होंगे लेकिन पूर्व पक्षी ने उन सबको इकट्ठा करके और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है कि कि ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं हो सकते दोनों एक ही हैं अलग अलग कहने वाला भ्रांति युक्त है तो स्वामी जी कहते हैं ये जो तत्त्वमसी जो वाक्य है उन चार वाक्यों में से कि समाधिष्ट होते समय तत्त्वमसी ऐसा मुनि लोग कह गए परंतु साहचर्य की ओर ध्यान देने से मुनियों का ये भाषण जीवात्मा और परमात्मा अभिनय इस मत का पोषक नहीं होता है स्वामी कह रहा है कि तत्वमसी श्वेतकेतु को इस संदर्भ का उपदेश दिया गया था मयूर्षि उद्दालक ने श्वेतकेतु को जब अपने अंदर विद्या का बहुत अभिमान हो गया और पिता ने भाप लिया उसके चाल से उसकी ढाल से उसके व्यवहार से उसकी भाषा से समझ गया पिता कि ये विद्या तो पढ़ के आया है परंतु विद्या के समुद्र में डूबा हुआ है तो फिर उद्दालक ने श्वेतकेतु से इस तरह के कुछ प्रश्न किए और फिर उसकी जिज्ञासा हुई श्वेतकेतु की तो वहां पर इस तरह का वाक कई श्लोकों पर यह तत्व मसीह बार बार आ रहा है तो भूय एवं माँ भगवान माँ विद्यापियु ऐसे आता है की कि, कि पिता, पिता भगवान मैं अभी आपकी इस व्याख्या से संतुष्ट नहीं हूं मुझे और, और बतलाइए और खोल के बतलाइए और स्पष्ट समझाइए बार बार पिता को निवेदन कर रहा है तो ये जो तत्वमसी श्वेत के तो ये जो बार बार वहां पर प्रसंग आया है तो उससे पहले आप देखेंगे ब्रह्म की चर्चा चल रही है तो ब्रह्म की चर्चा चलाते चलाते फिर जहां पर ये तत्त्वमसी मसी श्वेत केतु तो वाक्य आता है इसके साथ में अयम आत्मा आयत्म आत्म इदम सर्वम तत्सत्यम इस तरह का वो वाक्य आता है बार बार कि हे श्वेत केतु वो जो आत्मा अर्थात जो ईश्वर है उसके जो गुण वहां पे गिनाए गए हैं कि पशु पक्षियों का निर्माण करने वाला वनस्पतियों को निर्माण करने वाला विभिन्न प्रकार की योनियों को बनाने वाला अगर कोई है तो वो ब्रह्म है और वही ब्रह्म तेरे अंदर अंतर्यामी रूप से स्थित है ये प्रसंग चल रहा है तो कहते हैं कि अगर उन ऋषियों की ये सीधी सीधी बात मान ली जाए कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है दोनों अभिन्न है तो कहते है कि इस बाक से वो ऋषि मुनियों की बात कट जाती है क्योंकि उन्होंने जो व्याख्या किया है वो व्यवहार में भी नहीं उसका कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो व्यवहार में भी सिद्ध नहीं होता है और सिद्धांतों में भी वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व ढीला कर देता है तो कहते हैं कि क्योंकि इसी वचन के यानी तत्त्वमसी क्योंकि इसी तत्त्वमसी मसी वचन के पूर्व भाग में इस सारे स्थूल और सूक्ष्म जगत में कारण संबंध से परमात्मा का एतदात्मक कथित है अर्थात उसका अंतर्यामी रूप से वहां पर वर्णन किया गया है स्थूल और सूक्ष्म जगत में यानी स्थूल और सूक्ष्म जगत का जो संबंध है वो ब्रह्म से है और वो हमेशा रहता है जीवात्मा से भी संबंध उसका बना रहता है तो जीवात्मा से संबंध हो या स्थूल जगत से या कारण जगत से किसी से भी हम संबंध उसका हम माने तो वो इन सब पदार्थों के साथ उसका संबंध शाश्वत है खंडित नहीं होता है टूटता नहीं है बिखरता नहीं है अकेला नहीं होता है तो इसलिए इन सब वचनों से जो मैत्री उद्वालक ने जो कहा या उनकी जो व्याख्याएं विद्वानों द्वारा की गई वो व्याख्याएं भ्रामक हैं वो व्याख्या असत्य की ओर ले जाती वो व्याख्या पढ़ने वाले को एक भूल भुलैया में डाल देती है अरे उसको समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता हमारे बाहर जाने के लिए है तो कहते हैं कि परमात्मा का आत्मा दूसरा नहीं स आत्मा वही आत्मा है तद अंतरयामी तमसी तो वह जो परमात्मा है वो जो तेरे अंदर अंतर्यामी रूप से जो अपने अस्तित्व का आभास देता है जो खोजने के लिए मनुष्य उसकी तलाश करता है अपने अंदर जाकर के उसकी खोज करता है उसका ज्ञान करता है कि वो है कहां जिसके बारे में दुनिया पुकार पुकार के कह रही है कि वो है वो है वो है वो है है कहां वो तो कहते हैं कि वो आत्मा जो है तद वो उस या तेरे वह अंतर्यामी आत्मा तेरे अंदर स्थित है उसको जान उसको समझ न तू ही वो ब्रह्म आत्मा है ऐसा यहाँ पर तात्पर्य नहीं लगाना चाहिए तो कहते जो सब जगत का आत्मा वह तेरा ही है इसलिए जीवात्मा और परमात्मा इनके बीच परस्पर सेव सेवक व्याप व्यापक आधार आधे ये संबंध ठीक जनते हैं तो स्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अंतर्यामी रूप से वह सब जगत का आत्मा उस जीवात्मा के अंदर स्थित है इसलिए जीवात्मा और परमात्मा के बीच में कारणकारी संबंध नहीं है अभिन्न अभिन्नात्मक संबंध नहीं है अभिन्न संबंध नहीं है कि दोनों एक ही हों ऐसा संबंध नहीं है क्योंकि संबंध हमेशा दो के बीच में होता है अकेले तो कोई संबंध बन नहीं सकता संबंध बनाने के लिए दूसरा चाहिए तो कहते हैं कि फिर जीवात्मा और ईश्वर या परमात्मा के बीच में संबंध क्या है तो कहते हैं एक तो सेव्य सेवक संबंध है सेवक है जीवात्मा और सेव्य है ईश्वर जिसकी जीवात्मा सेवा करता है और वो सेवा क्या हो सकती है वो सेवा ये हो सकती है कि जो जो वेदों में मनुष्यों कि आत्मा का उत्थान करने के लिए जिन जिन उपदेशों को वहां पर कहा गया है जिन जिन का निषेध किया गया है उन उपदेशों पर व्यक्ति मनन करे चिंतन करे और अपने जीवन को नीचे ना गिरा करके ऊंचा उठाए तो यही उस परमात्मा सेब की सेवा है लेकिन जैसी लोग सेवा करते हैं वो सेवा नहीं है क्योंकि वो परमात्मा वैसा है नहीं उसे सेवा की आवश्यकता ही क्या है एक वृद्ध व्यक्ति को सेवा की आवश्यकता होती है क्योंकि वो असमर्थ हो जाता है चल नहीं सकता खा नहीं सकता ठीक तरह से वो अपनी क्रियाएं नहीं कर सकता उसके लिए सेवा की आवश्यकता होती है चाहिए कि वृद्ध की सेवा करें पर परमात्मा तो सदा ही युवा रहता है युवानम रहता है सदा ही और हम भी सदा युवा रहते हैं हमारे ऊपर भी बुढ़ापा नहीं आता है परमात्मा ऊपर कोई बुढ़ापा नहीं आता तो हमारे ऊपर भी बुढ़ापा नहीं आता है बुढ़ापा आता है उस पर जो जो प्रकृति का बना हुआ है पर उस पर आत्मा पे तो कोई बुढ़ापा आता नहीं है तो वो परमात्मा जैसे सदा युवा है सदा नया है और हम उसको अपने हिसाब से उसको बनाकर के जैसे कि मुझे हलवा पसंद है मुझे खीर पसंद है मुझे तिलक लगाना पसंद है मुझे ये पसंद है मुझे वो पसंद है वैसे ही हम ईश्वर की प्रतिमा कल्पित करके हम जो पसंद करते हैं वही हम परमात्मा को खिलाना भी पसंद करते हैं आप देख सकते हैं मंदिरों में पूरी हलवा खूब चढ़ता है क्योंकि पूरी हलवा हम भी खाते हैं मंदिरों में खीर खूब चढ़ती है क्योंकि हम भी खीर खाते हैं और जगन्नाथ यात्रा का वो जगन्नाथ जी का वो लड्डू पता नहीं कहाँ का वो बड़ा लड्डू वो तिरुपति का और बड़ा सस्ता देते हैं वो अच्छा आप महंगा कर दिया होगा भक्तों की संख्या बढ़ गई होगी इसलिए अच्छा <laughs> तो वहां भी बिजनेस चलता है पर वो परमात्मा को वही चलाते हैं जो हम भी खाते हैं यानी परमात्मा को उन्होंने अपने जैसा समझ लिया कि जो हमें पसंद है वही परमात्मा पसंद है अब मान लो किसी स्त्री की कोई प्रतिमा है मान लो पार्वती है या लक्ष्मी है या और बहुत सारी हैं सरस्वती है उनका श्रृंगार करते हैं बिंडिया लगाएंगी साड़ी पहनाएंगी और ना जाने क्या क्या जो हमारी महिला प्रयागर के करती है श्रृंगार वो सब सब श्रृंगार उसको भी कराते हैं अब क्या मतलब इसका? क्योंकि उस स्त्री ने ये समझ रखा है कि ये भी मेरी जैसी है मेरी जैसी ही सजावट चाहती है मेरा जैसा ही इसका मन है ये भी चाहती है कि मुझे साड़ी मिले मेरे बिंदी लगे मेरे ये लगे मेरे वो लगे तो ऐसे वो भी उसको भी वो भी करवाती है आप देखो मंदिर जाकर यही हो रहा है तो वेद कहता है कि नहीं ये तो सब उन लोगों के लिए है जो बहुत ही कम अकल है जिनको विचारों को समझ नहीं है और जो में ध्यान लगा ही नहीं सकते जिनको कोई आ, मतलब अपना और पराया का कुछ ज्ञान नहीं है ठीक से बस वो अपने जैसे तैसे करके अपना समय पास करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ठीक है परमात्मा की हमने पूजा की हमारा काम समाप्त हुआ और तो पूजा ना अपनी हुई ना परमात्मा की हुई और हमारे ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं कि देखो क्योंकि मनुष्य शराब पीता है तो उसको भैरों को भी शराब पिला देगा मतलब आप देखिए कि धर्म के नाम पर चल क्या रहा है थोड़ा विचार करे ना तो समझ में आता है कि वास्तविक क्या है धर्म वास्तविक धर्म है आत्मा की पवित्रता वास्तविक धर्म है आत्मा का सत्य वास्तविक धर्म है वास्तविक धर्म है किसी को सही रास्ता दिखा देना वास्तविक धर्म है उपनिषदों में पढ़िए उसको वास्तविक धर्म है दर्शनों में लेकिन लोग शॉर्टकट जाते हैं ना संक्षेप में अब आदमी का जो स्वभाव होता है कि लंबा रास्ता ना करके छोटा रास्ता अपनाता है तो वेद कहता है कि नहीं ये सब तो मनुष्य एक प्रकार से अपनी जैसी ही पूजा उसकी कर रहा है उसको कुछ आवश्यकता नहीं है तो कहते हैं कि ये जो ये जो संबंध है सेव सेवक का ये वैसा नहीं है जैसा कि हम करते आम तौर पे हम का मतलब सामान्य मनुष्य जो करता है कोई गुरुद्वारे में जा रहा है तो वो ग्रंथ सिर पे रख करके और वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी कर रहा है कोई चर्च में जा करके अपने उस हिसाब चल रहा है कोई कोई अपना मंदिर में कोई कहीं कोई कहीं कहते हैं ये सेवा नहीं है सेवा तो ये है ज्ञान की सेवा जो ज्ञान से अपने और दूसरों की सेवा करता है वो महान है और ज्ञान से जितना आदमी को सुख मिलता है उतना और किसी से नहीं मिलता इसलिए स्वामी जी या जो बड़े बड़े जो तत्व ज्ञानी लोग हैं वो निरंतर अपने ज्ञान का शोधन करने के लिए करने के लिए म, अपने अपने भक्तों को कहे आपने जो प्रजा है उनके लिए निरंतर यही कहते रहते हैं ज्ञान का शोधन करो ज्ञान को शोधन करो ज्ञान को शुद्ध करो ज्ञान को शुद्ध करो क्योंकि अशुद्ध ज्ञान में गंदी नाली में गंदी नाली में सुगंध नहीं आती दुर्गंध भले ही आएगी और आप कहेंगे सुगंध डाल दें ऊपर तो डाल दो पर नीचे तो कीचड़ी है गंदी नाली में कोई सुगंध डालना भी चाहे और उसको ढक दे ऊपर से कपड़ा बिछा दे और ये तो छिड़क दे और कह दे सब ठीक है ऐसा तो नहीं है ना वो अंदर देखेंगे तो कीचड़ी निकलेगा तो जैसे हमारे शरीर में गंदगी होती तो हमें पसंद नहीं होती हम बीमार पड़ते हैं हम इलाज कराते हैं हम उधर शोधन करवाते हैं उधर शुद्धि कराते हैं ये प्राकृतिक वाले आइनिमा लगा देंगे तुरंत कोई बीमारी हो आइनिमा लगाओ इसको तो आइनिमा से क्या होता उधर शुद्धि हो जाती है उधर शुद्धि हो जाती है तो पेट की कई तरह की बीमारियां जो हमें धीरे धीरे ठीक हो जाती है तो हम अपने अंदर गंदगी नीच आते हम अपने अंदर गंदगी नीच आते तो हम अपने अंदर विचारों की गंदगी को क्यू पोषित करते हम मनुष्य अपने विचारों की गंदगी से क्यूँ दुख पाता है सब जगह ये नियम आपको मिलेगा कि हर जगह ज्ञान के शोधन की आवश्यकता है जहाँ ज्ञान अशुद्ध है गलत है गंदा है अपवित्र है वहां से सुख की धारा नहीं फूटती है वहां से दुखी दुख मिलेगा तो कहते हैं कि एक तो हमारा सेव सेवक संबंध है दूसरा है व्याप व्यापक अपने सरदेव स्वामी सतपती जी महाराज व्याप व्यापक बहुत चर्चा करते हैं वो कहते हैं कि तुम हो व्याप्य और तुम्हारे अंदर बाहर जो है वो व्यापक है इसलिए जब ध्यान में बैठे तो इस संबंध को दृढ़ करो कि मैं व्यापक हूं और ईश्वर व्यापक है और मेरे सब तरफ ईश्वर है और मैं उसकी गोद में निर्भय होकर के बैठा हुआ हूं तो ऐसी स्थिति में वृत्ति निरोध की अवस्था तेजी से आती है क्योंकि आदमी वृत्तियों में उलझा रहता है और वृत्तियां आदमी को ना जाने कहाँ ले जाती हैं कभी उसका सिर फुड़वाती हैं, कभी वो वृत्तियाँ झगड़ा करवा देती हैं कभी व्रतियां विषय वासना ले जाती हैं कभी व्रतियां बीमार कर देती हैं, तो ये वृत्तियाँ इतनी खतरनाक हैं कि इन वृत्तियों के पीछे भागने वाला मनुष्य ऐसे ही दुख पाता तो है जैसे किसी ऊट की पूछ में किसी को बांध दिया जाए और ऊंट हाँग दे जैसे अरब देशों में होता है सुनते हैं ऐसा पता नहीं होता नहीं होता लेकिन सुनते हैं ऐसा कि ऊंट की पूछ में छोटे छोटे बच्चों को बांध देते हैं और फिर ऊंट वाला ऊंट को दौड़ाता है और जितना जितना तेजी से ऊंट दौड़ता है जितना वो बच्चा चिल्लाता है चीखता है उसको दर्द होता है उतना ही वो वो शेख लोग ताली हो हैं उनको प्रसन्नता होती है देखिये आप ये है धर्म तो ऐसे ही जो मनुष्य निरंतर इस संबंध को ना समझ करके अपने जैसा ही ईश्वर को बनाकर के और वो चलता रहता है तो वो ऐसे ही अविद्या के द्वारा वो बेचारा घसीटा जाता है और उसको जगह जगह मार पड़ती है ऊंट के पीछे घसीटने वाला बच्चा सुखी होता है दुखी होता है दुखी होता है तो ये अविद्या ऊंट है और हम कई बार इस ऊंट की पूछ में स्वयं बंध जाते हैं हम लोग बांधने में नहीं आता और वो खींचता है खींचते चले जाते हैं फिर बाद में ध्यान आता है जब लुट पुट जाते हैं कि हाँ ये तो गलत हो गया ये तो ऐसा तो गलत व्यवहार कर दिया ये भी तो ऊट की पूछ में ही बंधना है गलत व्यवहार कर दिया गलत किसी से बोल दिया किसी से दुर्व्यवहार करने के पीछे सोचा नहीं तो ये सब ऊँट ऊट की पूछ के पीछे बंधने के समान है तो कहते हैं व्याप्य व्यापक संबंध में क्या है ऊंट की पूछ से छुटकारा है ऊंट की पूज से मुक्ति अगर पानी है तो व्याप व्यापक संबंध को समझ लीजिए तो व्याप व्यापक संबंध क्या है यानी ईश्वर के गुणों का जब हम चिंतन करते हैं और अपने को उसमें डूबा हुआ पाते हैं तो हमारा व्याप व्यापक संबंध व्यवहार में भी बन सकता है बन जाता है और जो व्यक्ति व्यवहार में इस तरह संबंध बनाकर के रखता है वो व्यक्ति जागरूक सचेतन और हर समय सावधानी रखेगा हर में सावधानी रखेगा उसको गलत विचार वैसी लगेगा जैसे विष वो तो विष को अपने अंदर नहीं ले लेगा गलत विचारों को विष के समान समझेगा उनको दूर करेगा तो व्याप व्यापक संबंध और आधार आधे संबंध आधार क्या जिसमें मैं यहां पर बैठा हूं तो मैं मेरा आधार क्या है ये है इसका आधार क्या है फर्श ये है और इसका आधार क्या है इसके नीचे का फर्श है उसका आधार क्या है पृथ्वी है उसका आधार क्या है जल है जल का आधार क्या है फिर वो आगे एक परंपरा चलती चली जाती है सूर्य है तो कहते हैं कि हमारा और ईश्वर का संबंध आधार आधे संबंध है यानी हम उसके आधार पे हैं जैसे ईश्वर का बनाया हुआ प्रत्येक लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है मरियों की तरह गुथा हुआ है वैसे एक माला में से एक मोती तोड़ के फेंक दीजिए या गांठ खोल दीजिए तो सारी माला बिखर जाती है ऐसे जितने भी लोग लोकांतर हैं ये सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं आकर्षण शक्ति से बंधे हुए हैं कोई स्वतंत्र नहीं है सूर्य ये अपना सौर मंडल दूसरे सौर मंडल से बंधा हुआ है वो उससे वो उससे तो कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो आधार आदि संबंध है इस संबंध को भी जान करके जब मनुष्य ध्यान करता है उपासना करता है तो उसको लगता है कि मैं ठीक दिशा में चल रहा हूँ तो ये आज का विषय था बाकी चर्चा कल ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोष धया शांति शांतिर शातिर्वि देवा शांतिर ब्रह्म शांति सर्व